ध्यान और आध्यात्मिक जीवन अति चेतन अनुभूति का लक्ष्य अति चेतन अनुभूति के स्तर इंद्रिय विषय भोगों से प्राप्त अनंत दुख का जनक है प्रारंभ में वह अमृत तुल्य है लेकिन बाद में वह निराशाजनक और दुखदायक होता है बौद्धिक आनंद इससे उच्च कोटि के हैं अवश्य लेकिन वे हमें परम संतोष या पूर्णता प्रदान नहीं कर सकते ध्यान करते समय अथवा भगवत गुणगान करते समय एक आंतरिक सुख प्राप्त होता है यह बहुत अच्छा आनंद है लेकिन यह दीर्घ स्थायी नहीं रहता किंतु अति चेतनावस्था में प्राप्त आनंद साधक के साथ सदा बना रहता है यही सच्चा आनंद है अन्य आनंद इसकी छाया मात्र है वह उच्चतर अनुभूति भले अपनी पूर्णता में प्राप्त न भी हुई हो लेकिन यदि साधक अति चेतनावस्था के निकट ही पहुँचा हो तो भी एक बार अनुभव किए गए इस आनंद की स्मृति बनी रहती है और साधक को उच्चतम अवस्था को प्राप्त करने तथा अनंत आनंद का उपभोग करने के लिए प्रेरित करती है सभी धर्मों की उत्पत्ति अति चेतना अवस्था से हुई है अति चेतन अनुभूति ने बढ़ई के पुत्र जीसस को लाखों लोगों का आराध्य ईसा मसीह बना दिया उसने एक गरीब ऊट पालक मोहम्मद को इस्लाम का पैगंबर बना दिया उसमें बौद्धिक तार्किक द्वंद्वप्रिय निमाय पंडित को भगवत भक्ति के अवतार श्री कृष्ण चैतन्य बना दिया वर्तमान काल में हम गदाधर चट्टोपाध्याय नामक कलकत्ता के एक मंदिर के गरीब पुजारी को अति चेतन अनुभूति द्वारा सभी धर्मों के समन्वयावतार श्री रामकृष्ण के रूप में रूपांतरित होते देखते हैं हाँ यह अवश्य है कि ये लोग सामान्य मानव नहीं थे इसमें से बहुतों ने भगवान का नाम सुना है लेकिन वस्तुतः हम यह नहीं जानते कि उस शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है सामान्य के द्वारा कुछ लोगों को भगवान की झलक मिल सकती है साधना के द्वारा कुछ लोगों को भगवान की झलक मिल सकती है और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन छड़ झलकों से संतुष्ट नहीं होते वे अपने भीतर गहरे बैठते हैं और परमात्मा का अपनी आत्मा की भी परम आत्मा के रूप में आविष्कार करते हैं जिस प्रकार आत्मा देह में रहती है उसी प्रकार भगवान सभी जीवों में उन्हें नियंत्रित करते हुए किंतु उनसे निर्लिप्त होकर रहते हैं भगवान सर्वान्तरयामी भी हैं और सर्वातीत भी भक्त भगवान के साथ विभिन्न संबंध स्थापित करके उनके संस्पर्श के आनंद का भोग करता है जब यह कहा जाता है कि भक्त भगवान को स्वामी सखा माता या प्रियतम समझता है तो इसे स्थूल अर्थ में नहीं समझना चाहिए स्वामी विवेकानंद ने धर्म को शाश्वत आत्मा का शाश्वत ब्रह्म से शाश्वत संबंध कहा है नया भाव मानव संबंधों के माध्यम से प्रकट किया गया है लेकिन कुछ लोग इस अवस्था का भी अतिक्रमण कर जाते हैं वे ब्रह्म में समस्त जीव जगत के एकत्व की अनुभूति करते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है तथा एक मेवा ही बचा रहता है श्री रामकृष्ण एक कथा के माध्यम से इसे बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं एक बार एक नमक का पुतला सागर की गहराई नापने गया नापते समय वह स्वयं गलकर उसी के साथ एकाकार हो गया जिससे वह उत्पन्न हुआ था अवस्था की प्रत्यक्ष अनुभूति करने वाला ऋषि था या दृष्टा कहलाता है प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार से दृष्टा है इंद्रिय विषयों को देखने वाला भी दृष्टा है सुदूर ग्रह नक्षत्रों को देखने वाला भी दृष्टा है दूसरों के विचारों को जानने वाला भी दृष्टा है मानव की गतिविधियों और चिंतन के नियमों को जानने वाला भी दृष्टा है लेकिन इन सभी से भिन्न ऋषि शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जिसने सर्वातीत अति चेतन सत्य का प्रज्ञा द्वारा अनुभव किया है यह प्रज्ञा शक्ति जिसे भगवत गीता में दिव्य चक्षु कहा गया है सभी मैं प्रसुप्त रूप से विद्यमान रहती है अज्ञान और उस पर विजय इस दिव्य चक्षु की प्राप्ति में हमारी बाधा क्या है वेदांत के आचार्यों के अनुसार वह अज्ञान है पतंजलि भी कहते हैं कि अज्ञान पुरुष की दृष्टि को आवृत कर देता है योग सूत्रों में हम पाते हैं अनित्या सूची दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्मक ख्यातिर विद्या अर्थात अनित्य अशुचि दुखदायक और अनात्मा को नित्य शुचि सुखदायक और आत्मा समझना अविद्या है अज्ञान या अविद्या के मद में सत्य कल्पना से भी अधिक असत्य प्रतीत होता है एक शराबी चिल्लाते हुए एक बिजली के खंभे पर बड़ी जल्दबाजी में चढ़ रहा था स्वाभाविक ही पुलिस उसे पकड़कर न्यायाधीश के सामने ले गई जिसने उससे पूछा यह सब क्या हो रहा था उसने उत्तर दिया हुजूर मैं क्या करता तीन मगर मच्छ मेरा पीछा कर रहे थे मुझे जान बचाने के लिए खंभे पर चढ़ना पड़ा नगर की सड़क पर मगर शराब के नशे में उसने यही देखा अविद्या के कारण हम भी ऐसी बहुत सी वस्तुएं देखते हैं जिनकी वास्तविक सत्ता नहीं होती अविद्या पर विजय पाकर अति चेतनावस्था को कैसे प्राप्त करें यह अगला प्रश्न है अविद्या यो ही नहीं जानी जा सकती वह अनेक प्रकार से व्यक्त होती है सर्वप्रथम है अहंकार या अस्मिता यह वास्तविक आत्मा को आवृत्त कर देता है इसके बाद राग अथवा आसक्ति उत्पन्न होती है जब उन्हें दबाया जाता है या इनकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध और भय उत्पन्न होते हैं मानव अविद्या अहंकार और सहजात प्रवृत्तियों द्वारा संसार में आबद्ध रहता है आधुनिक मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों की बात करते हैं एक वर्गीकरण के अनुसार तीन प्रकार की मनोग्रंथियां होती हैं यौन मनोग्रंथि, अहंकार मनोग्रंथि और समूह मनोग्रंथि। इन ग्रंथियों की पकड़ से निकलने का उपाय जाने बिना आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ नहीं हो सकता आध्यात्मिक संघर्ष का यह अर्थ है सहजात प्रवृत्तियों के बंधन से मुक्ति पाना एक दिन में संभव नहीं है हम ही अपनी बाधाएं हैं अपने द्वारा पैदा की गई आंतरिक बाधाओं की तुलना में बाह्य बाधाएं कुछ भी नहीं है हमारे समग्र व्यक्तित्व का परिवर्तन करना होगा यह कैसे किया जाए विश्व के विभिन्न धर्मों के साधकों ने इसके बहुत से मार्ग हमारे लिए खोज निकाले हैं ऋषियों का मार्ग ईश्वर अथवा आत्मा नामक चरम सत्य की अपरोक्ष अनुभूति करने वाला ऋषि कहलाता है अंग्रेजी में इसे मिस्टिक कहते हैं संसार के प्रत्येक धर्म में अनेक ऋषि हुए हैं लेकिन सभी धर्मों ने उनकी महानता को नहीं पहचाना है इसका कारण यह है कि ईसाई धर्म इस्लाम और यहूदी आदि कुछ धर्मों में विश्वास और नैतिकता को मुक्ति के प्रमुख उपायों के रूप में अधिक महत्व दिया गया है इन धर्मों के अन्यायों के लिए यह अपेक्षित होता है कि वे उन धर्मों के संस्थापकों पैगंबरों पर पूर्ण विश्वास रखें प्रत्येक धर्म अपने संस्थापक पैगंबर को श्रेष्ठतम कहता है तथा इसे न मानने वाले लोगों की मुक्ति नहीं होगी अर्थात वे नरक में जाएंगे ऐसी मान्यताओं के बावजूद इन धर्मों ने उत्कृष्ट अति उत्कृष्ट संतों को पैदा किया है जिन्हें ईश्वर की अप्रत्यक्ष अनुभूति हुई थी मिस्टिसिजम अर्थात अपरोक्ष अनुभूति और उसके साधन पथ को ईसाई धर्म तथा इस्लाम में धर्म का आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग कभी नहीं माना गया है अनेक ईसाई ऋषियों को ईसाई धर्म संघ के द्वारा दिए गए दंड को सहना पड़ा है सत्रहवीं शताब्दी में क्वाइटिस्ट नामक शांतिवादी आंदोलन का कठोरतापूर्वक दमन किया गया था 18वीं और 19वीं सदी में ईसाई धर्म संघ के बाहर तथा भीतर अपरोक्षानुभूतिवाद विरोधी आंदोलन इतने प्रबल थे कि वर्तमान सदी के प्रारंभ तक ईसाई धर्म ने अपनी महान अपरोक्षानुभूति परंपरा को लगभग भुला ही दिया था इस्लाम में अपरोक्षानुभूतिवाद सूफी धर्म कहलाता है इस्लामी कट्टरवादियों के विरोध तथा धर्मांधों की क्रूरता के कारण ईश्वराभिलाषी अनेक साधकों की मृत्यु हुई थी अथवा उन्हें दंड सहन करना पड़ा था फिर भी इस्लाम ने बहुत बड़ी संख्या में अनुभूति संपन्न ऋषियों को पैदा किया है जो आश्चर्य का विषय है इनमें से कुछ ने उच्चतम आध्यात्मिक अनुभूतियां प्राप्त की थीं भारत में विशेषकर हिंदू धर्म में हम आध्यात्मिक स्वतंत्रता तथा अनुभूतियों का बाहुल्य पाते हैं किन्तु धर्म के अनुसार परमात्मा की अपरोक्षानुभूति मुक्ति के लिए अपरिहार्य है किंतु धर्म में मुक्ति का अर्थ है दुख और अज्ञान से संपूर्ण छुटकारा। जब तक मानव मुक्ति नामक इस उच्चतम स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसे पुनः पुनः जन्म ग्रहण करना तथा जीवन के मीठे कड़वे फलों का चखना होगा हिंदू धर्म में आध्यात्मिक पूर्णता के विभिन्न मार्गों का गहराई से अध्ययन किया गया था तथा उनके एक विज्ञान का विकास हुआ था अपरोक्ष अनुभूति के चार मार्ग हिंदू धर्म में बताए गए हैं ये योग कहलाते हैं अब हम एक के बाद एक उनका संक्षेप में वर्णन करेंगे